पातंजल योग सूत्र साधनपाद सूत्र बत्तीस बलगामी बुखार में नारंगी रंग की बोतल का पानी पिलावे दिल की धड़कन दिमाग की गर्मी विषैले जानवरों के काटने में पेचिस एवं आँ के दस्तों में हल्के नीले रंग की बोतल का पानी पिलावे और हल्के नीले रंग की बोतलों का सरसों का तेल दिमाग दिल एवं पीड़ित स्थानों में मले इसी रंग का प्रकाश डालें निमोनिया में गहरे नीले रंग की बोतल का पानी पिए तथा लाल बोतल वाले अलसी के तेल की छाती एवं फसलियों पर मालिश करें तिल्ली के रोग के लिए नीले रंग की बोतल का पानी पिलाना और तेल की मालिश करना लाभदायक है मृगी में गहरे नीले या हल्के नीले रंग की बोतल का पानी पिलाए इसी रंग के तेल की मालिश करें इसी रंग के शीशे का प्रकाश डालें नज़ला या, या जुकाम के लिए हल्के नीले रंग की बोतल का पानी अथवा नारंगी या हल्के नीले रंग की बोतल का मिश्रित पानी पिलाना गहरे नीले रंग वाली बोतल का तेल सिर और कनपटियों में मलना हल्के नीले शीशे का प्रकाश डालना सूखी खांसी के लिए गहरे नीले रंग की बोतल का पानी पिलाना और लाल रंग की बोतल का तेल छाती पर मलना पर खांसी में नारंगी रंग की तर खांसी में नारंगी रंग की बोतल का नारंगी बोतल एवं गहरी नीली बोतल दोनों रंगों का मिश्रित पानी पिलाना लाल बोतल का तेल छाती पर मलना दमा में नारंगी बोतल का पानी पिलाना और लाल बोतल के तेल को छाती पर मलना जिन रंगों तत्वों की कमी से जो रोग पैदा हुआ है उस रंग तत्व का ध्यान करने से भी रोग की निवृत्ति होती है पांचवा अन्य प्राकृतिक चिकित्साएं पहला ज्वर आधे सिर का दर्द अथवा इसी प्रकार का और कोई विकार उत्पन्न होने से पूर्व अथवा उसी समय जिस नथुने से श्वास चलता हो उसे बंद रखे दूसरा सिर के चक्कर होने पर दोनों हाथों की कोहनी पर जोर से कपड़े की पट्टी बांधे आधे सिर के दर्द में जिस ओर दर्द हो उस ओर कपड़े की पट्टी बांधे तीसरा नाक से पानी पीने से सिर दर्द दूर होता है शीतकाल में अथवा जब शरीर कुछ ठंड से सताया हुआ हो तब ठंडा पानी नाक से ना पिए गुनगुना पिए चौथा बारीक बुखार आने वाले दिन प्रातःकाल ही सफ़ेद अपामार्ग या मोल के पत्ते हाथों से रगड़ हल्के कपड़े में बांधकर कर सूंघते रहना चाहिए कागजी नींबू के पत्ते मल कर से भी बुखार को आराम होता है पांचवा, दाहिने स्वर में भोजन आदि करने से और खाने के पश्चात कुछ समय तक बाएं करवट लेटने से भी अजीर्ण दूर होता है प्रथम दाहिने करवट से लेटकर कर सोलह गहरी सांसें ले और छोड़ें, फिर चित लेट कर इसके बाद बाएँ करवट लेट कर चौसठ साँसें ले और छोड़ें प्रतिदिन प्रातःकाल भोजन से आध घंटे पूर्व जल पिए नाभि के दाएं ओर से बाएं और बड़ी आंत अतड़ियों की मालिश करने और उठने से पूर्व आध घंटे पेट के बल लेटने से भी अजीर्ण रोग दूर होता है छठवा कोष्ठबद्ध दूर करना सौ बार पेट को खूब सिकोड़े और फैलावें पहले एक एक पैर को घुटने के ऊपर के हिस्से से मिलाकर पूरा उड्डियान कर पेट की ओर खूब दबाएं, फिर इसी प्रकार दोनों पैरों को दोनों हाथों से दबाए प्रातःकाल बिस्तर से उठते समय सीधे तथा दोनों करवट में घूमकर हाथ पैरों को चिकोड़े और फैलाएं। शौच से पहले नासिका अथवा मुंह से ताज़ा पानी पिए खाने के पश्चात शुद्ध किया हुआ रेत एक फंकी बिना दांतों से लगाए हुए फाक कर ऊपर से पानी पीना रेत को मिट्टी आदि निकालकर और बड़ी कंकड़ियों को छानकर धोकर साफ किया जाता है सातवां दंत रोग पाखाना जाते या पेशाब करते समय नीचे ऊपर दोनों दांत मिलाकर जोर से दबाए रखना आठवां चक्षु रोग प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही मुंह में पानी भरकर आंखों में बीस तीस छींटे पानी के डालकर धो डालें स्नान के समय दोनों पैरों के अंगूठे में तेल लगाए नितिक्रिया करें नवा रक्त विकार शीतली प्राणायाम से रक्त विकार दूर होता है और रक्त शुद्ध होता है लू में चलते समय कानों को कपड़े से बंद रखने से शरीर को लू नहीं सताती तथा सर पर प्याज रखने से लू नहीं लगती 11. दिमागी काम में थकावट होने पर कुर्सी आदि का सहारा लेकर आंखें बंद करके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए थकावट दूर होने पर स्मरण शक्ति ठीक काम करने लगेगी शिथिलीकरण अर्थात शरीर के सारे अंगों को ढीला करके चित्त सवासन से लेटने में थकावट दूर होती है 12. हाथी दाँत के कंधे को सर में रगड़ने के साथ फेरने से सर दर्द दूर और मस्तिष्क बलवान होता है तीसरा नींद न आने पर पैर के नाखूनों में तेल लगावे नाभि से नीचे भाग में गीला कपड़ा या मिट्टी बांधे या भंग पीसकर पैरों के तलवे तथा नाभि के नीचे भाग में लेप करें चौदह मनुष्य अपने ही विचारों का बना हुआ है यथा श्रद्धा मयो यम पुरुषों यो या श्रद्धा सऐ वसा मनुष्य विचार विशेष का पुद्गल है जिसके जैसे विचार हैं वह वैसा ही है इसलिए आरोग्यता की भावना करने और ओम आनंदमय ओम आरोग्यमय के जब से सब रोग दूर होते हैं